महाभारत शांति पर्व एकोन सप्तति तमोध्याय राजा के प्रधान कर्तव्यों का तथा दंड नीति के द्वारा युगों के निर्माण का वर्णन युधिष्ठिर्वाच पार्थिव विशेषण किं कार्यम अवशिष्य कथम रक्षो जनपद कथम जेयाशत्र युधिष्टि ने पूछा पितामह राजा के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य और कौन सा कार्य शेष है उसे गांव की रक्षा कैसे करनी चाहिए और शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए कथम चारम प्रयुज्येत वर्णान विश्वासित कथम कथम भृत्यान कथम दारान कथम पुत्रा सभारत राजा गुप्तचर की नियुक्ति कैसे करे सब लोगों के मन में किस प्रकार विश्वास उत्पन्न करे भारत व भृतियों स्त्रियों और पुत्रों को भी कैसे कार्य में लगावे तथा उनके मन में भी किस तरह विश्वास पैदा करे भी महाराज स्वाविता कार्यम पार्थिव पार्थिव प्रकृति नवा भीष्म जी ने कहा महाराज क्षत्रिय राजा अथवा राज कार्य करने वाले अन्य पुरुष को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वह सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो आत्मा तो जे सदा ततोज अजितात्मा नरपति विदे कथम रिपुन राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करने चाहिए उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता वह शत्रु पर विजय कैसे पा सकता है एकतावान आत्म विजय पंचवर्ग निग्रह जितेन्द्रिय नरपति बाध तुम सपन याद श्रोत्र आदि पांचों इंद्रियों को वश में रखना यही मन पर विजय पाना है जितेंद्रिय नरेश ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है नगरो राजा को नसीह में राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना रखनी चाहिए संस्थान मध्ये चरसार्दूल तथा राजा निवेश नरसिंह इसी प्रकार सभी पड़ावों पर बड़े बड़े गाँव और नगरों में अंतपुर में तथा राजमहल के आसपास भी रक्षक सैनिकों की नियुक्ति करनी चाहिए परीक्षा श्रम क्षपान छमान तदनंतर जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली गई हो जो बुद्धिमान होने पर भी देखने में गूंगे अंधे और बहरे से जान पड़ते हों, तथा जो भूख प्यास और परिश्रम की शक्ति रखते हों, ऐसे लोगों को ही गुप्तचर बनाकर आवश्यक कार्यों में नियुक्त करना चाहिए अमातेशु च सर्वेश मित्रेशु विविधेशु पुत्रेशु महाराजा प्राण अध्या समाह महाराज राजा एकाग्र हो सब मंत्रियों नाना प्रकार के मित्रों तथा पुत्रों पर भी गुप्तचर नियुक्त करें पूरे जनपद तथा सामंत राजसू यथा नोन्यम प्रणे या तथा हिते नगर जनपद तथा मल्ल लोग जहाँ व्यायाम करते हों उन स्थानों में ऐसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को पहचान न सके चाराश्च वि प्रहृता पर्ण भरतर्षभ आपणसु विहारेषु शु। समाजुषु आरामेशु तथोद्या पंडिता देश सभा स्वावसथु भरतचेठ राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा बाजारों दोगों के घूमने फिरने के स्थानों सामाजिक उत्सवों भिक्षुकों के समुदायों बगीचों उद्यानों विद्वानों की सभाओं विभिन्न प्रांतों चौराहों, सभाओं और धर्मशालाओं में शत्रुओं के भेजे हुए गुप्त चरों का पता लगाते रहना चाहिए एवं विचराजा परचारम्बक्षण चारे ही विदते पूर्व हितम भवद पांडव पांडु नंदन इस प्रकार बुद्धिमान राजा शत्रु के के गुप्तचर का का टोह लेता रहे। यदि उसने शत्रु जासूस पहले ही पता लगा लिया तो तो उससे बड़ा हित, बड़ा हित हित होता है। यदा संधि बलि यदि राजा को अपना पक्ष स्वयं ही निर्बल जाल पड़े तो मंत्रियों से सलाह लेकर भगवान शत्रु के साथ संधि कर ले विद्वांस क्षत्रिया वयश्या ब्राह्मण बहुश्रुता दंडनीत तो निष्पन्ना मंत्रि पृथिवीपते प्रत्यो ब्राह्मण पूर्व नीतिशास्त्रस्त पश्चात्त भूपालि नीति कोविद वैश्य शुद्रव तथा भूय शास्त्रो हित कारिण पृथ्वी पते विद्वान क्षत्रिय वैश्य तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण यदि दंड नीति के ज्ञान में निपुण हो तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए पहले नीति शास्त्र का तत्व जानने वाले विद्वान ब्राह्मण से किसी कार्य के लिए सलाह पूछनी चाहिए इसके बाद पृथ्वीपालक नरेश को चाहिए कि वह नृतिज्ञ क्षत्रिय से अभिष्ट कार्य के विषय में पूछे तदनंतर अपने हित में लगे रहने वाले शास्त्र वैश्य और शूद्रों से सलाह लेन संधि वही कंच दैवाण विचक्षण अपनी हीनता या निर्बलता का पता शत्रु को लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए यदि इस संधि के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा हो तो विद्वान एवं बुद्धिमान राजा को इस कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहिए गुणवंतोत्साहपस्त राष्ट्र धर्मेड पालय जो गुणवान महान उत्साही धर्मज्ञ और साधु पुरुष हो उन्हें सहयोगी बनाकर धर्म पूर्वक राष्ट्र की रक्षा करने वाला नरेश बलवान राजाओं के साथ संधि स्थापित करेद्यान लोक दिष्टान सर्वश यदि यह पता लग जाए कि कोई हमारा उच्छेद कर रहा है तो परम बुद्धिमान राजा पहले के अपकारियों को तथा जनता के साथ बालों को भी सर्वथा नष्ट कर न शक्य रूपर तुम, तुम उपेक्षा भवे जो राजा न तो उपकार कर सकता हो और न अपकार कर सकता हो तथा तो जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना भी उचित नहीं प्रतीत होता हो उस राजा की उपेक्षा कर देनी चाहिए यात्रायाद विज्ञात अनाक्रद प्रमत्म च दुर्बल च विचक्षण यात्रा माँ ज्ञापय दीर कल्याबल सुखे पूर्व कृत्म च यात्रायाम नगरे तथा यदि शत्रु पर चढ़ाई करने की इच्छा हो तो पहले उसके बलाबल के बारे में अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए यदि वह मित्रहीन सहायकों और बंधुओं से रहित दूसरों के साथ युद्ध में लगा हुआ प्रमाद में पड़ा हुआ तथा दुर्बल जान पड़े और इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रबल हो तो युद्ध निपुण सुख के साधनों से संपन्न एवं वीर राजा को उचित है कि अपनी सेना को यात्रा के लिए आज्ञा दे दे, पहले अपने राजधानी की रक्षा का प्रबंध करके शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए नीर्यच्च बलवीरभ्याम करो वशे बल और पराक्रम से हीन राजा भी जो अपने से अत्यंत शक्तिशाली नरेश हो उसके अधीन न रहे उसे चाहिए कि गुप्त रूप से प्रबल शत्रु को छीण करने का प्रयत्न करता रहे राष्ट्र पीड़िए तस् श्रागे विष मूर्च अमात्य बल्लभास्य कार वह शस्त्रों के प्रहार से घायल करके आग लगाकर तथा विश्व के प्रयोग द्वारा मूर्छित करके शत्रु के राष्ट्र में रहने वाले लोगों को पीड़ा दे मंत्रियों तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों में कला प्रारंभ वर्जनीय सदा युद्धम राज्य राज्यकामे धीमता उपाय त्रिराधान अर्थ सह बृहस्पति सां तेन तो प्रदान भेदेन चराधिप यदम शक्ुया प्राप्त तेन तो सेत पंडित जो बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे उसे सदा युद्ध को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए नरेश्वर बृहस्पति जी ने साम दान और भेद इन तीन उपायों से ही राजा के लिए धन की आय बताई है इन उपायों से जो धन प्राप्त किया जा सके उसे से विद्वान राजा को संतुष्ट होना चाहिए आददी तब चापे प्रजाभ्य कुुनंदन सभागम तागुप्त कुनंदन बुद्धिमान नरेश प्रजाजनों से उन्ही की रक्षा के लिए उनकी आय का छठा भाग करके रूप में ग्रहण करे दशरथ धर्म गभ्यो यद वसु बहुअल्पमे तदा दी तदा सहसा मत आदि जो दस प्रकार के दंडनीय मनुष्य हैं, उनसे थोड़ा या बहुत जो धन दंड के रूप में प्राप्त हो उसे पूर्ववासियों की रक्षा के लिए ही सहसा ग्रहण कर ले मत उन्मत्त आदि दस प्रकार के अपराधियों के नाम इस प्रकार है पहला मत दूसरा उन्मत्त तीसरा दस्यु चौथा तस्कर पांचवा प्रतारक छठवा सठ सातवा लंपट, आठवा जुआरी नौवा केत्रिम, लेखक जालिया और दस घुसखोर यथा पुत्रा तथा पौत्रा द्रष्टव्याशय भक्तिश्चय न कर्तव्या व्यवहारे प्रदर्शित निसंदेह राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को पुत्रों और पौत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखे परंतु जब न्याय करने का अवसर प्राप्त हो तब उसे स्नेह बस पक्षपात नहीं करना चाहिए तत्र सतत तेम राजा न्याय करते समय सदा वादी प्रतिवादी की बातों को सुनने के लिए अपने पास पुरुषों को बिठाए रखे। क्योंकि विशुद्ध न्याय पर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है आकरे लबड़े तरे दाग तथा था न्यापति स्वाप्तान वा पुरुषान हितान सोने आदि की खान नमक अनाज आदि की मंडी नाव के घाट तथा हाथियों के युद्ध इन सब स्थानों पर होने वाली आय के निरीक्षण के लिए मंत्रियों को अथवा अपना हित चाहने वाले विश्वसनीय पुरुषों को राजा नियुक्त करे सम्यक दंड धरो नित्यम राजा धर्मम अवापन यात निपस्या सततम दंड सम्य धर्म प्रशस्य भली भांति दंड धारण करने वाला राजा सदा धर्म का भागी होता है निरंतर दंड धारण किए रहना राजा के लिए उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है वेद वेदांग सतत यज्ञशील भारत भरत नंदन राजा को वेदों और वेदांगों का विद्वान बुद्धिमान तपस्वी सदा दानशील और यज्ञप्रायण होना चाहिए ये ते गुण समस्ता व्यवहार लोपे नृपते कुत स्वर्ग कुतो यश ये सारे गुण राजा में सदा स्थिर भाव से रहने चाहिए यदि राजा का न्यायोचित व्यवहार ही लुप्त हो गया तो उसे कैसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और कैसे यश यदा तो पीड़ितो राजा भविद्राज्या बली यशा तदा भी दुर्गम बुद्धिमान पृथ्वी पति बुद्धिमान पृथ्वी पालक नरेश जब किसी अत्यंत बलवान राजा से पीड़ित होने लगे तब उसे दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए विधान आक्रम्य मित्राड़े विधानम उपकदान विरोधाथम विधानम उपक उस समय प्राप्त कर्तव्य पर विचार करने के लिए मित्रों का आश्रय लेकर उनकी सलाह से पहले तो अपनी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करें फिर शाम भेद अथवा युद्धों से युद्ध में से क्या करना है इस पर विचार करके उसके उपयुक्त कार्य करें घोषान्य थे मार्ग सुग्रामानुत्थादी प्रवेशन सर्वान शाखा नगर के स्वी यदि युद्ध का ही निश्चय हो तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर सड़कों पर ले आवे छोटे छोटे गांवों को उठा दे और उन सब को शाखा नगरों अर्थात कस्बों में मिला दे ये गुप्ता शुर्गा देशास्तेश धन नोबल मुख्यात्व पुनः पुनः राजा में जो धनी और सेना के प्रधान प्रधान अधिकारी हो अथवा जो मुख्य मुख्य सेनाएं हो उन सबको बारंबार सांत्वना देकर ऐसे स्थानों में रख दे जो अत्यंत गुप्त और दुर्गम हो शस्याच्च स्वयं एवं राधि असंभव प्रवेश दहे दावाग्निनातम राजा स्वयं ही ध्यान देकर खेतों में तैयार हुए अनाज की फसल को कटवा कर कीले के भीतर रखवा ले यदि किले में लाना संभव न हो तो उन फसलों को आग लगाकर जला दे क्षेत्रस्थे क्षेत्रस्थे शस्त्रो रूप जय नीनाश्वा तत्सर्व भले नाथ स्वके शत्रु के खेतों में जो अनाज हो उन्हें नष्ट करने के लिए वहीं के लोगों में फूट डाले अथवा अपनी ही सेना के द्वारा वह सब नष्ट करा दे जिससे शत्रु के पास खाद्य सामग्री का अभाव हो जाए नदी मार्ग तथा नदी के मार्गों पर जो पुल पड़ते हों उन सबको तोड़वा दे शत्रु के मार्ग में जो जलाशय हों उनका सारा जल इधर उधर बहा दे जो जल बहाया न जा सके उसे दूषित कर दे जिससे वह पीने योग्य न रह जाए तदात इन आज एवस्य अन्य भूम्यन प्रतिघातम परस मित्र कार्य व्युपस्थित वर्तमान अथवा भविष्य में सदा किसी मित्र का कार्य उपस्थित हो तो उसे भी छोड़कर अपने शत्रु के उस शत्रु का आश्रय लेकर रहे जो राज्य की भूमि के निकट का निवासी हो तथा युद्ध में शत्रु पर आघात करने के लिए तैयार रहता हो दुर्गाम चावितो राजा मूलच्छेद प्रकार ए सर्वेशा छिद्र वृक्षाण चैत्र ए जो छोटे छोटे दुर्ग हो जिनमें शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन सबका राजा मूल मूलोच्छेद करा डाले और चैत्य देवालय संबंधी वृक्षों को छोड़कर अन्य सभी छोटे छोटे वृक्षों को कटवा दे प्रवृदा च वृक्षाण शाखा प्रच्छेद चैत्याम सर्वथा त्याज्यम पत्र से पातनम जो वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गए हों उनकी डालियाँ कटवा दे परंतु देव संबंधी वृक्षों को सर्वथा सुरक्षित रहने दे उनका एक पत्ता भी ना गिरावे प्रगंडी कार्य सम्य आकाश जनने सदा आपूर्य च परिखाम स्थानु नक झटा कुलाम नगर एवं दुर्ग के प्रकोटों पर शूर शोरवीर रक्षा सैनिकों के बैठने के लिए स्थान बनावे ऐसे स्थानों को प्रगंडी कहते हैं इन्हीं प्रगंडियों की एक पाख वाली दीवारों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए छोटे छोटे छिद्र बनवावे इन छिद्रों को आकाश आकाशजन्नी कहते हैं इनके द्वारा तोपों से गोलियां छोड़ी जाती है इन सब का अच्छी तरह से निर्माण करावे पर के बाहर बनी हुई खाई में जल भरवा दे और उसमें त्रिशूल युक्त खंभे गढ़वा दे तथा मगरमच्छ और बड़े बड़े मत्स्य भी डलवा दे संकट द्वारी श्यूर उ द्वारवदुप्त कार्या सर्वात्मना भवि नगर में हवा आने जाने के लिए परकोटो में सकरे दरवाजे बनवावे और बड़े दरवाजों की भांति उनके भी सब प्रकार से रक्षा करे द्वारु चुने व यंत्राणी स्थापय सदा आरोपये क्षतघ स्वाधीना च कार्य सभी दरवाजों पर भारी भारी यंत्र और तोप सदा लगाए रखे और उन सबको अपने अधिकार में रखे का चाभिहारण तथा कूपांच खानेत संशोधए तथा कूपान कृतपुर्वाण पृभ किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले और कुएं खुदवावे। जल पीने इच्छा वाले लोगों ने पहले जो कुएं बना रखे हों, उनको भी कर सुद्ध करा छन्ना स्मारी पंखे नाथ प्रदेपयेत निर्हरे च त्रिणम्बा से चैत्र तथा घास फूस से छाए हुए घरों को गीली मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र का महीना आते ही आग लगने के भय से नगर के भीतर से घास फूस हटवा दे खेतों में से भी आदि को हटा दे। दग्निम वर्ज एग्निहोत्रिक राजा को चाहिए कि वह युद्ध के अवसरों पर नगर के लोगों को रात में ही भोजन बनाने की आज्ञा दे दिन में अग्निहोत्र को छोड़कर और किसी काम के लिए कोई आग न जलावे कर्म आर आरिष्ठ जले दगे सुरक्षित विधेय प्रवेश लोहार आदि की भट्टियों में और शुचिका गृहों में भी अत्यंत सुरक्षित रूप से आग जलानी चाहिए आग को घर के भीतर ले जाकर ढककर रखना चाहिए महादंड तिवा भविष्य प्रघोष्व रक्षणार्थ नगर की रक्षा के लिए यह घोषणा करा दे कि जिसके यहाँ दिन में आग जलाई जाती होगी उसे बड़ा भारी दंड दिया जाएगा भिक्षुकाश्चाता कुशीलवान नर श्रेष्ठ जब युद्ध छिड़ा हो तब राजा को चाहिए कि वह नगर से भिखमंगो गाड़ीवानों हिंजड़ों पागलों और नाटक करने वालों को बाहर निकाल दे अन्यथा वे बड़ी भारी विपत्ति ला सकते हैं चतरे स्वतर्थेश यथार्थवर्णम प्रणतिमया सर्वस्व पार्थिव राजा को चाहिए कि वह चौराहों परतीर्थों में सभाओं में और धर्मशालाओं में सबकी मनोवृत्ति को जानने के लिए किसी शुद्ध वर्ण वाले पुरुष को जो वर्ण शंकर न हो गुप्तचर नियुक्त करें विशाल राजमार्ग कार्य न प्रश्च विपणाश्चोदेश समाविशेत प्रत्येक नरेश को बड़ी बड़ी सड़कें बनवानी चाहिए और जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार जल क्षेत्र और बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए भाडागारा युधागारा जोधागाराश्वागारा गजागारा बलादिक कौरव्य प्रतोलनस्कुटा च ना जान्द प्रपच्येत गुह्य भेतुष्ठि कुन नंदन युधिष्ठिर्न के भंडार शस्त्रगार योद्धाओं के निवास स्थान, अश्वशालाय गजशालाएं सैनिक शिविर खाई गलियां तथा राजमहल के उद्यान इन सब स्थानों को गुप्त रीति से बनवाना चाहिए जिससे कभी दूसरा कोई देख न सके अर्थसन्नी चुराजा पर बलार्जिता तैलम च अंगार वसा पलाश अंगारकुसम पलाशरवर्णि यवसेंधन कार्येत च तचयान शत्रु के सेना से पीड़ित हुआ राजा धन संचय तथा आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके रखे घायलों के चिकित्सा के लिए तेल चर्बी मधु घी सब प्रकार के औषध अंगारे कुश मुंज ढाक बाण लेखन घास और विष में छुपाए बुझाए हुए बाणों का भी संग्रह करावे आयुधा चर्वेश सप्तृष्टिप्रासवर्माण संचयान एवं कार्य कार्यधि ऐसे प्रकार राजा को चाहिए कि शक्ति रिष्टि और प्रास आदि सब प्रकार के आयुधों कवचों तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करावे औषधा चर्वाणी मूला चला चतुर्विधांश वैद्यान्वयी विशेषतः सब प्रकार के औषध मूल फूल तथा विश्व का नाश करने वाले घाव पर पट्टी करने वाले रोगों को निवारण करने वाले और कृत्य का नाश करने वाले इन चार प्रकार के वैद्यों का विशेष रूप से संग्रह करें नाश्च नर्तकाश्च मल्ला माया विन था शोभ जहजो पुरवरम मोधजयजो साधारण स्थिति में राजा को नटों नर्तकों पहलवानों तथा इंद्रजाल दिखाने वालों को भी अपने यहाँ आश्रय देना चाहिए क्योंकि ये राजधानी की शोभा बढ़ाते हैं और सबको अपने खेलों से आनंद प्रदान करते हैं यतः शंका भवे चापी भृत्यतोत्थापि मंत्रिता पौरेभ्यो नृपतिरवापी स्वाधीन कार्यता यदि राजा को अपने किसी नौकर से मंत्री से पूर्ववासियों से अथवा किसी पड़ोसी राजा से भी कोई संदेह हो जाए तो समयोचित उपायों द्वारा उन सबको अपने वश में कर ले कृत कर्मणि राजेन्द्र पूजय धन संचय दानेन च यथारहेण शांत विविधे न राजेंद्र जब कोई अभिष्ट कार्य पूरा हो जाए तो इसमें सहयोग करने वालों का बहुत से धन यथा पुरस्कार तथा नाना प्रकार के सांत्वना पुर्ण मधुर वचन के द्वारा सत्कार करना चाहिए। ततो राजा यथाशास्त्री निदर्शितन राजा शत्रु को तारना आदि के द्वारा खिन्न करके अथवा उसका वध करके फिर उस वंश में हुए राजा का जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार दान मानादि द्वारा सत्कार करके उससे उर्ण हो जाए या रा आत्मा आत्मात्याश को दंडो मित्राणि चीन तथा जनपद पुरम चुरीनंदन एक सप्ताहत्मक राज्य परिपाल प्रयत्नत कुनंदन राजा को उचित है कि सात वस्तुओं की अवश्य रक्षा करें वे सात कौन है यह मुझसे सुनो राजा का अपना शरीर मंत्री कोष दंड अर्थात सेना मित्र राष्ट्र और नगर ये राज्य के सात अंग हैं। राजा को इन सब का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए सात गुण त्रिवर्गम चिवर्ग पर शुक्ते पृथ्वी मुरुष सिंह जो राजा छह गुण तीन वर्ग और तीन परम वर्ग इन सबको अच्छी तरह से जानता है वही इस पृथ्वी का उपभोग कर सकता है साद्गुण्य प्रोक्तोध युधिष्ठिर संधानसन मित्यव यात्रा संधान मृगेयासन यात्रां यात्रा द्वैधी चवधि भावस्थान्यषा संशयोथ पर युधिष्ठि इनमें से जो छ गुण कहे गए हैं उनका परिचय सुनो शत्रु से संधि करके शांति से बैठ जाना शत्रु पर चढ़ाई करना वैर करके बैठे रहना शत्रु को डराने के लिए आक्रमण का प्रदर्शन मात्र करके बैठ जाना शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किसी दुर्ग या दुर्जय राजा का आश्रय लेना त्रिवर्गच्चा प्रोक्त तमीह कमनाषण क्षयृदर्गत मे पाल चिपाले महिम जिन वस्तुओं को त्रिवर्ग के अंतर्गत बताया गया है उनको भी यहाँ एक चित्त होकर सुनो क्षय स्थान और वृद्धि यही त्रिवर्ग है था धर्म अर्थ और काम इनको परम त्रिवर्ग कहा गया है समय अनुसार सेवन करना चाहिए राजा धर्म के अनुसार चले तो वह पृथ्वी का दीर्घ काल तक पालन कर सकता है अस्मन्थे श्लोक उद्योगिता भंगीरता स्वयं याद पुत्र भद्रम तेतावी स्रोत मी पुत्र तुम्हारा कल्याण हो इस विषय में जी ने जो दो श्लोक कहे हैं उन्हें भी तुम सुनो कृपा सर्वाणी कार्याण सम्यक सम्पाल मेदनिम पालय तथा पौराण परत्र सुख मे कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन तथा नगर एवं राष्ट्र के प्रजा का संरक्षण करने से राजा परलोक में सुख पाता है किम तस् तपसा राग किम चरिपे सुपालित प्रजो यधर्मा जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या से क्या लाभ है क्या लेना है उसे यज्ञों का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है वह तो स्वयं ही संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता है श्लोकास्ोसन सा गीतास्ताबोधयुष्ठि दंडनीहते श्रीयन्मूल त्रिवर्ग से भूपते भागवांगिथम कर्म षोड़ च चबल विषमाया दम च चा पौरुषम चाथसीदेगुव्रण दुर्गम प्रागुदक प्रवण दुर्गम समाचाद्य महीपति त्रिवर्गत्रपूर्णम उपादा तमुद्वेत युधिठिर इस विषय में शुक्राचार्य के कहे हुए कुछ श्लोक हैं उन्हें सुनो राजन उन श्लोकों में जो भाव है वह दंड तथा त्रिवर्ग का मूल है भार्गवां भार्गवां गिरस कर्म षोडशांग भल विश माया दैव और पुरुषार्थ ये सभी वस्तुएं राजा की अर्थ के कारण हैं। राजा को चाहिए जिसमें पूर्व और उत्तर दिशा की भूमि नीची हो तथा जो तीनों प्रकार के त्रिवर्गो से परिपूर्ण हो उस दुर्ग का आश्रय ले राज्य कार्य का भार वहन करे सरपंच चित्य दस चाच भूपति त्रिवर्ग दस भियुक्त ष पंचवर्ग पंच दस दोष और आठ दोष इन सबको जीतकर त्रिवर्ग युक्त एवं दस वर्गों के ज्ञान से संपन्न हुआ राजा देवताओं द्वारा भी जीता नहीं जा सकता पहला काम क्रोध लोभ मोह मद और मास्चर्य इन चार आंतरिक शत्रुओं के समुदाय को षड कहते हैं इनको पूर्ण रूप से जीत लेने वाला नरेश ही सर्वत्र विजयी होता है श्रोत्र, त्वचा नेत्र रचना और घृाण इन पांच इंद्रियों के समूह को ही पंचवर्ग कहते हैं इन सब को क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों में आसक्त न होने देना ही इन पर विजय पाना है तीसरा आखेट जुआ दिन में सोना दूसरों की निंदा करना स्त्रियों में आसक्त होना मद्य पीना नाचना गाना बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना ये कामजनित जनित दस दोष हैं जिन पर राजा को विजय पाना चाहिए इनको सर्वथा त्याग देना ही इन पर विजय पाना है चौथा चुगली साहस द्रोह ईर्ष्या दोष दर्शन अर्थ अर्थदूषण वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले आठ दोष राजा के लिए त्याज हैं पांचवा धर्म अर्थ और काम को अथवा उत्साह शक्ति प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं छठवा मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोष और दंड ये पांच ही अपने और शत्रुवर्ग के मिलाकर दस वर्ग कहलाते हैं इनकी पूरी जानकारी रखने वाला रखने पर राजा को अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का पूर्ण ज्ञान होता है न बुद्धिम परिगृहणीत स्त्रीण मूर्खजन से चैवहत बुद्धिना ये च वे दैवर्जिता नेशा तृणिया बुद्धिस्ताम पाखी राजा कभी स्त्रियों और मूर्खों से सलाह न ले जिनके बुद्धि दैव से मारी गई है तथा जो वेदों के ज्ञान से शून्य है उनकी बात राजा कभी न सुने क्योंकि उन लोगों की बुद्धि नीत से विमुख होती है स्त्री प्रधानजारिच मूर्खा मात्य प्रतप्तांत जल बिंदुअत जिन राज्यों में स्त्रियों की प्रधानता हो और जिन्हें विद्वानों ने छोड़ रखा हो वे राज्य मूर्ख मंत्रियों से संतप्त होकर पानी की बूंद के समान सूख जाते हैं विद्वांस प्रथिता ये चे चा चाप्ता सर्वकर्म सो युद्धे सौ दृष्ट कर्माण तेषा चुणियाप जो अपने विद्वत्ता के लिए विख्यात हो सभी कार्यों में विश्वास के योग्य हो तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके कार्य देखे गए हो ऐसे मंत्रियों की ही बात राजा को सुननी चाहिए चा चा दैव पुरस्कार त्रिवर्गम चाश्रिता दैवता ने चिप्राश्च प्रणम्य विजयी भवद पुरुषार्थ और त्रिवर्ग का आश्रय ले दैवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके युद्ध की यात्रा करने वाला राजा विजयी होता है युधिष्ठिवाच दंडन इत राजा चमस्तवताव भावी कस्य किम कुरत सिद्धे तन्मे ब्रूही पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह दंडनीति तथा राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं इनमें से किसके क्या करने से कार्य सिद्धि होती है यह मुझे बताइए भीष्माच महाभाग्यम दंडनित्या सिद्धय शब्दे सहेतुकृणे संस तो राज भारत भीष्मी बोले राजन भरत नंदन दन नृत्य से राजा और प्रजा के जिस महान सौभाग्य का उदय होता है उसका मैं लोक प्रसिद्ध एवं युक्त युक्त शब्दों द्वारा वर्णन करता हूँ तुम यथावत रूप से यहाँ उसे सुनो दंडन ये स्वधर्म्य चातुर्वर्णम प्रयुक्ता स्वामिना सम्यक अधर्मेभ्यों नि क्षति ही यदि राजा दंड का उत्तम रीत से प्रयोग करे तो वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में बलपूर्वक लगाती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोक देती है चातुर्वर्णे स्वर्मस्थे मर्यादा नमंकर दंडने क्षेम प्रजाकुतोभ स्वामे प्रयत्न कुरे त्रयो वर्ण यथावी तस्माद मनुष्याण सुखम वृद्धि समाहितम् इस प्रकार दंडनीति के प्रभाव से जब चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों में संलग्न रहते हैं धर्म मर्यादा में संकीर्णता नहीं आने पाती और प्रजा सब ओर से निर्भय एवं कुशल कुशलपूर्वक रहने लगती है तब तीनों वर्णों के लोग विधि विधिपूर्वक स्वास्थ्य रक्षा का प्रयत्न करते हैं युद्ध इसी में मनुष्यों का सुख निहित है यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कालो व कार कारणम राजो राजा व काल कारणम इतते संशय राजा काल से कारणम काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का ऐसा संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए यह निश्चित है कि राजा ही काल का कारण होता है दंड नित्याम जदा राजा समय स्ने वर्तते तदा कृतयुगम नाप काल श्रेष्ठम प्रवर्तते जिस समय राजा दंड नीति का पूरा पूरा एवं ठीक प्रयोग करता है उस समय पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सत्युग का आरंभ हो जाता है राजा से प्रभावित हुआ समय ही सत्युग की सृष्टि कर देता है तथा प्रतियोगी कृतयुगे धर्मो ना धर्मो विद्यते क्वचे सर्वेशावर्ण ना धर्म ए रमते मद उस सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है अधर्म का कहीं नाम निशान भी नहीं दिखाई देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती योगक्षेमा प्रवर्तन प्रजानाशय वैदिक सर्वाणी गुण्युत उस समय प्रजा के योगक्षेम स्वतः सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है इसमें संदेह नहीं है ऋतव सुखा सर्वेन्त निरामया प्रसिद्ते नाण मनांस सभी में सुखदायने और आरोग्य बढ़ाने वाली होती है मनुष्यों के स्वर वर्ण और मन स्वच्छ एवं प्रसन्न होते हैं व्याधो न ना भवंत्यत्र न अल्पायुर्दृश्य ते नवंत्यत्र कृपणो न तुझाते इस जगत में उस समय रोग नहीं होते कोई भी मनुष्य अल्पायु नहीं दिखाई देता स्त्रियां विधवा नहीं होती हैं तथा कोई भी मनुष्य दीन दुखी नहीं होता है पृथ्वी अकृष्टपच्च्याथापत्र फल मूला च पृथ्वी पर बिना ज्योति भोय ही अन्न पैदा होता है औषधियाँ भी स्वतः उत्पन्न होती हैं उनके छाल पत्ते फल और मूल सभी शक्तिशाली होते हैं ना धर्मो विद्यते त्र धर्म एवंवल कार्त ुगा नेता धर्मानुधि सतयुग में अधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है उस समय केवल धर्म ही धर्म रहता है युधि इन सबको सत्युग के धर्म समझो दंड निदाजा त्रिनसान चतुर्थम अंश मुत्सृज्य तदा तेता प्रवर्तते अशुभ से चतुर्थ तीन वर्तें कृष्ण पच्चे व पृथ्वी तथा जब राजा दंड नीति के एक चौथाई अंश को छोड़कर केवल तीन अंशों का अनुसरण करता है तब त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है उस समय अशुभ का चौथा अंश पुण्य के तीन अंशों के पीछे लगा रहता है उस अवस्था में पृथ्वी पर ज्योतने बोने से ही अन्न पैदा होता है सदियां उस भी उसी तरह पैदा होती हैं अर्धम त्यक्ता यदा राजा अन्य धर्म अनुर्तते ततस्तु द्वापरम नाम सकाल संप्रवर्तते जब राजा दंडनित्य के आधे भाग को त्याग कर आधे का अनुसरण करता है तब द्वापर नामक युग का आरंभ हो जाता है अशुभ से यदाधम द्वांसावनुवर्तते कृष्ण पच्च पृथ्वी भवत्य फला तथा उस समय पाप के दो भाग पुण्य के दो भागों का अनुसरण करते हैं पृथ्वी पर जोतने बोने से ही अनाज पैदा होता है परंतु आधि फसल में ही फल लगते हैं आधि मारी जाती है दंडने ती पर जदा क्लाशने भूमिप प्रजा क्लश्यान प्रवर्त तदा कलि जब राजा समुचित दंड नीति का परित्याग करके अयोग्य उपायों द्वारा प्रजा को कष्ट देने लगता है तब कलयुग का आरंभ हो जाता है कलावधर्मो भू जेष्ठम धर्मोति न क्वचे सर्वेशावे वर्णा सधर्माच्यवते मन कलियुग में अधर्म तो अधिक होता है परंतु धर्म का पालन कहीं नहीं देखा जाता सभी वर्णों का मन अपने धर्म से चुत हो जाता है शुद्रा भय क्षेण जीवन परिचर्या नाश्चते वर्ण शंकर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मण सेवा वृत्ति से प्रजा के योग क्षेम का नाश हो जाता है और सब और वर्ण संकरता फैल जाती है वैदिकाण कर्माणंते विगुणान्यत ऋतवो न सुखा सर्वे वैदिक कर्म विधि पूर्वक सम्पन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं प्राय सभी ऋतु सुखरहित तथा रोग प्रदान करने वाली हो जाती है सर्वेणा मनुष्याण मनासी व्याधेयच भवियंते मनुष्यों के स्वर वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं सबको रोग व्याधि सताने लगती है और लोग अल्पायु होकर छोटी अवस्था में ही मरने लगते हैं विधवा चवंत्रत्र प्रजा क्विद्य क्वचित सत्य पर इस प्रयुग में स्त्रियां प्रायः विधवा होती हैं प्रजा क्रूर हो जाती हैं बादल कहीं कहीं पानी बरसता है और कहीं कहीं ही धान उत्पन्न होता है जांते जब राजा नीति में प्रतिष्ठित होकर प्रजा की भली भांति रक्षा करना नहीं चाहता है उस समय इस पृथ्वी के सारे रस ही नष्ट हो जाते हैं। राजा कृतयुग्रष्टा त्रेताजा पर युगतु से राजा भवती कारण राजा ही सतयुग की सृष्टि करने वाला होता है और राजा ही त्रेता द्वापर तथा चौथे युग कलि की भी सृष्टि का कारण है कृत सार स्वर्गमत मस्त थे तेताया कर्णाद राजा स्वर्गम नात्यंत मस्त थे सृष्टि करने से राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है त्रेता के सृष्टि करने से प्रजा को स्वर्ग तो मिलता है परंतु वह अक्षय नहीं होता प्रवर्तना द्वापरगम उपाश्नुत कले प्रवर्तनाद्राजा पापम द्वापर का प्रसार करने से वह अपने पुण्य के अनुसार कुछ काल तक स्वर्ग का सुख भोगता है परंतु कलियुग्य सृष्टि करने से राजा को अत्यंत पाप का भागी होना पड़ता है ततो वसति दुष्कर्मा नरके शास्वती कलम से मग्न हो विंदती तदनंतर वह दुराचारी राजा उस पाप के कारण बहुत वर्षों तक नरक में निवास करता है प्रजा के पाप में डूबकर वह अप्यस और पाप के फल स्वरूप दुख का भी भागी होता है दंडनीतिम पुरस्कृत्या विजानन क्षत्रिय सदा अणवाप्तम च लिप्ये लिपसेत लब्धम च परिपालय अत विज्ञ क्षत्रिय नरेश को चाहिए कि वह सदा दंड नीति को सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा करे और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करे इसके द्वारा प्रजा के योगक्षेम सिद्ध होते हैं इसमें संशय नहीं है योग प्रवर्तन्ते योगक्षमा नात्र संशयः मर्यादा लोक मर्यादा सम्यक निहिता दंड यथा माता यथा पिता यदि दंड का ठीक ठीक प्रयोग किया जाए तो वह बालक की रक्षा करने वाले माता पिता के समान लोक के सुंदर व्यवस्था करने वाली और धर्म मर्यादा तथा तो जगत की रक्षा में समर्थ होती है भूतानि नर श्रेष्ठ तुम्हे यह ज्ञात होना चाहिए कि समस्त प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं राजा दंड नीति से युक्त हो उसी के अनुसार चले यही उसका सबसे बड़ा धर्म है तस्मात् धर्मेण प्रजा नीतिमान एवं वृत्त प्रजा रक्षण स्वर्गम जेता अत कुनंदन तुम दंड नीति का आश्रय धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो यदि नियतुक्त व्यवहार से रहकर प्रजा की रक्षा करोगे तो दुर्जय स्वर्ग को जीत लोगे इस श्री महाभारत शांति परमड़ि राजधर्मानुशासन पर्व रे एक नप्तिस तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में उनहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ